दिखे दिखे था। तो ये बताया था उसको ही प्राप्त करता है कर्म पुरुष करते वे उसे ही प्राप्त करता है ठीक है जिस पुरुष को प्राप्त करता है उसके बारे में कहा जाता है क्या किंग विशिष्टम पुरुष जाति और किन विशेषणों से युक्त तो पुरुष को प्राप्त करता है ठीक है इसी उच्च इस पर कहा जाता है लेकिन पुराणम् देखिये पहले एक एक शब्दों का अर्थ देख लीजिए बता देंगे बापुर साहेब या कवि कविम कर्या है क्रांत हम कविम का क्या है क्रांत दर्शिम क्रांति तो दश की क्रांति दस की कर्फ होता है, है अतिक्रमण करके जानने वाला अतिक्रमण करके जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं कमरे में जो वस्तुएं रखी हैं इनको जान रहे हैं पर इस दीवार के उधर क्या है आप देख रहे हैं तो आप अतिक्रमण करके नहीं जान सकते है यहाँ जो रखा है इसको आप जान रहे हैं पर अभी जब से आप अभी बैठे हैं इसके पहले क्या था यहाँ पर दो वर्ष पहले क्या था दो वर्ष आगे क्या रहेगा आप जान पाएंगे तो आप अतिक्रमण करके नहीं जान सकते हैं और तो परमात्मा कैसा है क्रांत दर्शी अर्थात अतिक्रमण करके जानने वाला है चाहे कोई वस्तु दूरस्थ हो विवाहित हो अतीत हो अनागत हो सबको जानता है तो कवि कैसे क्रांति दर्शी क्रांति दर्शी का अतिक्रमण करके जानने वाला अर्थात सर्वज्ञ अर्थात पुराने पुराने में पुरान चंनम चिरकाल ऐसी होने वाला चिरकाल वो पूर्ण से होने वाला बहुत होने वाला है चिरकाल से होने वाला श्रीकाल से विद्यमान अनुशासित आरम्भ कर अनुशासन करने वाला अर्थात अनुशासित आरम्भ मतलब प्रशासन करने वाला इस पर सर्वस्त्र पूर्ण जगत का शासक संपूर्ण जगत का हाँ संपूर्ण जगत का शासक या संपूर्ण जगत का शासन करने वाला है तो कविम पुराणम अनुशासिकारम तीन तरह का अर्थ हो गया ना? Hmm. है ना कविम पुराणम अनुशासिकारम खाले अड़ोह हलिया अड़ोह हणिया इसका अर्थ है अणु से भी अति अणु हो का अर्थ सुखाद अति का अध्याय किया से भी सुच्च। भी तो, तो हो गया करते जो चिंतन करता है अनुस्मरे के बाद श्लोक में यह है या से जो कोई जो कोई अब इस सरदार से देख लो फिर हमें बता देंगे सर्वस्य सर्वस्थातारम सर्वस्त्र कर सर्वस्त्र किया है कर्म फल जातक से तो सर्वस्त्र से कर्म फल जात जात कर सोचता है समूह कर्म के फलों का समूह या कर्म के फल कर्म के फल का धाता कर्म के फल का धाता धातारम है ना तो धातारम्भ करके किया है विचित्र विचित्रतया प्राणी विभक्तारम्भ प्राणियों के लिए या ऐसा विचित्रतया विभक्तारम्भ मनिम की विचित्र रूप से विभक्त करने वाला विचित्र रूप से हाँ कर्म के फल का विचित्र रूप से विभाग करने वाला जो उस दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं और सभी प्राणी अलग अलग, अलग कर्म करते हैं तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस मनुष्य को वैसा ही फल मिलता है तो ऐसा जो कर्म के फल का विभाग करने वाला होने परमात्मा है तो विचित्र रूप से विभाग कर रहा है तो इतने सारे लोगों का कर्म है सामान्य व्यक्ति उनको उनका विभाग कर सकता है इसलिए कहा गया कि विचित्र रूप से विभाग करने वाला विचित्र विचित्रतया विभक्तारम विचित्र रूप से विभाग करने वाला है किसके लिए प्राणियों के लिए प्राणियों के लिए विचित्र रूप से विभाग करने वाला विभक्तारम करते है या ऐसा समझना धातारम्भ है विचित्रतया विभक्तारम और विभक्तारम कर विभज दातारम्भ प्राणीभ्या विभज्य दातारंभ धातारम्भ करता है विचित्रतया विभक्तारम और विभक्तारम कर विभज्य दातारम्भ की विभाग करके देने वाला तो लगाइए विचित्र रूप से विभाग कर्म के फल का विचित्र रूप से विभाग करके उसे प्राणियों को देने वाला क्या कर्म के फल का विचित्र रूप से विभाग करके प्राणियों को देने वाला इसको देगा प्राणियों को है ना कैसे विचित्र रूप से विभाग करके लग जाएगा शब्द कि कर्म के फल का विचित्र रूप से विभाग करके उसे प्राणियों को देने वाला प्राणी भोतार प्राणियों को देने वाला अतिंत रूपों में ना न अस्व नियतम विद्वान अभी चिंतित शक्य थे अचिंतर केिंतु शक्य थे अच्छा यहाँ नहीं करना न कंचित चिंतु शक्य थे केंचित चिंतु नक्य थे किसी के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता इसलिए उसके उसको क्या था अचिंतरूप किसी के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता है मतलब शास्त्र में उसका बताया है किसी के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता है मतलब प्रत्यक्ष से जान कर किसी के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता प्रत्यक्ष से जान कर किसी के द्वारा चिंतन और से जान कर तो चिंतन करने की बात आती है और देख लीजिए अब यह कह ठीक है और फिर चीज का रूट का न अष रूपत चिंत इसके रूप का किसी के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता है तो ऐसा लगाना, इसका रूप नियत और विद्यमान होने पर इसका रूप ऐसा लगाना नियत और विद्यमान होने पर भी इसके रूप का किसी के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता है रूप वैसा नियत है ज्ञान रूप आनंद रूप जो परमात्मा का है वो कैसा है नियत है और विद्यमान है रूपमान नहीं तो नियत और विद्यमान कौन है इसका रूप नियत और विद्यमान होने पर भी इसके रूप का किसी के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता है या नियत और विद्यमान होने पर भी इसका रूप को प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसी इतर प्रमाणों के द्वारा जानकर चिंतन नहीं किया जा सकता है नहीं अरे भूलोगे उल्टा बोल भुल गया है इसका रूप नियत और विद्यमान होने पर भी प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसी चिंतन नहीं किया जा सकता इसका इसके रूप का प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसी चिंतन नहीं किया जा सकता है किसी अचंतरूपा इसलिए परमात्मा कैसा है असिंतरूप है कैसा है वो अचिंतरूप असिंतरूप वाला तम अचिंतरूपम और ये कैसा है परमात्मा अचिंस रूप है और आदित्य वर्ण है आदित्य वर्ण है ना आदित्य के समान वर्ण वाला क्या अनुवाद क्या आप अन्य देख लो फिर इन शब्दों का व्याख्यान कवि पुराणम अनुशासितारम आरोह अणीयास अमेरेसीता अणो अणीयासम अनुस्मरे यहां अचिन्म सर्वता अचिन्त आदित्यवर्ण तमस परस्ता अनुस्मरे ये यमसास्तावर्ण यमसापरस्ता आदित्यवर्ण अचिंतरूपम सर्वस्व कविम पुराणम अनुशासितारम अणुअम अनुस्मृत कैसा भी आदित्य वर्णम सर्वस्व धातरम अचिंत रूपम कविम पुराणम अनुशासित रम अणुअम अनुस्मृत यह करो योगी या जो साधक तमसा पश्चात तमसे कर अज्ञान से कर पर अज्ञान से पर आदित्य के समान वर्ण वाले या आदित्य के समान कांति वाले ये कांति भगवान के जो है ना शरीर की है नीकृष्ण के श्री बिंदे की कांति शरीर की तो इसका अर्थ ये पर आदित्य वर्णम और भक्ति लतंगम तम से पर आदित्य के समान वर्ण वाले आदित्य के समान है प्रसाद समान वर्ण वाले लग जाएगा यह जो साधक से कर आदित्य के समान वर्ण वाले आदित्य समान वर्ण वाले कौन तो है भगवान सर्वस्व की कर्म फल का विभाग करके प्राणियों को देने वाली कर्म फल काल से विद्यमान संपूर्ण जगत से प्रशासक सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म परमात्मा का स्मरण करता है लग गया कौन जो परमात्मा का स्मरण करता है लग जो यह कर जो साधे कर आदित्य समान वर्ण वाले सर्वस्थ कर्मफलता रूप से, से विभाग करके उसे प्राणियों को देने वाले रूप अच्छा सर्वज चित्र विद्यमान संपूर्ण जगत के प्रशासक सूत्र सु, से भी अधिक सूक्ष्म परमात्मा का स्मरण करता है यह हो गया अब देखेंगे भाष्य की समाप्ति में अब स्मरण है न अच्छा तो इसका क्या हुआ करता है भाष्य की समाप्ति में इसकी तम उसका चिंतन उसका चिंतन करते हुए तो आ, उसका चिंतन करते हुए जोड़ेंगे और याद यह तो फिर हो याद समय हाँ उसका चिंतन करते हुए किसका जो समाप्त आदि वर्ण सरोवस रम सिंत वर्ण कहा है ना अनुस्मृत कर अर्थ स्मरण करता है अनुस्मृत करता है अनुस्मृत करते है स्मरण करता है अथवा चिंतन करता है और फिर जोड़ना क्या है तम अनुचिंतन उसका स्मरण करते हुए या उसका चिंतन करते हुए उसका स्मरण करते हुए या उसका चिंतन करते हुए फिर स्तम याति क्या कहेंगे स्तमय से जोड़ देंगे सम अनुचितन तो उसका चिंतन करते हुए स्तमय को जोड़ेंगे उसको ही प्राप्त होता है इस प्रकार पूर्ण लोक के साथ संबंध है पूर्ण यात्री आया है ना अनुचितन यात्री तो उसके हिसाब सम्बन्ध है और देखेंगे तो कहाँ तक एक बया भाष्य आपका आदर्शवाणी लगाना है आदित्यू वर्ण यश क्या आदित्य आदित्य के समान वर्ण है जिसका उसे क्या कहेंगे आदित्य वर्ण प्रथम आदित्य वर्ण और सब द्वितीय विषना है ना ये सब रूप हमु सुरेश क्रिया के कर्म है द्वितीय विचनांत है तो यहाँ पर क्या है आदित्य आदित्यू वर्ण यदित्य के समान वर्ण है जिसका सम द्वितियां क्या बनेगा आदित्य वर्णम आदित्य के समान वाली लग गया आदित्य के समान वर्ण है वर्णा से पहले क्या लिखा है तो, mm -hmm. तो इसका अर्थ हो गया सदा ऐसा ज्ञान ऐसा नित्य ज्ञान के समान प्रकाशक नित्य ज्ञान के समान प्रकाशक या नित्य ज्ञान के समान प्रकाश करने वाला लगाइए नित्य ज्ञान के समान प्रकाश करने वाला नित्य ज्ञान के समान प्रकाश करने वाला आदित्य के समान वर्ण है किसका नित्य ज्ञान के समान प्रकाश करने वाला ध्यान देना ज्ञान किसका प्रकाश करता, करता है विषय का घट ज्ञान घट का प्रकाश करता है पट ज्ञान पट का प्रकाश करता है तो नित्य ज्ञान से क्या लिया आत् ज्ञान आत्मरूप ज्ञान ही सबका प्रकाशक है आत्मरूप ज्ञान ही सबका प्रकाश रह तो नित्य ज्ञान के समान प्रकाश करने वाला नित्य ज्ञान के समान जैसे नित्य ज्ञान प्रकाश करता है वैसे आदित्य भी प्रकाश करता है आदित्य भी क्या करता है हाँ तो अंतर है ना जब नित्य ज्ञान प्रकाश करता है इसका मतलब क्या है कि नित्य ज्ञान के द्वारा अब विषय घे बन रहा है।, है अब आदित्य प्रकाश करता है तो आदित्य का प्रकाश तो उससे भिन्न है ना नित्य ज्ञान जब प्रकाश करता है मतलब नित्य ज्ञान के द्वारा वस्तु वेद बन रही है विषय बन रही है और वो आदित्य जब प्रकाश करता है तो वो दूसरे अर्थ में है ना मतलब अंधकार दूर कर रहा है ये अच्छा तो प्रकाश जब आत्मा को प्रकाश रूप कहा जाए तो ज्ञान दूर होता है समझते हैं ना तो इसका ख्या हुआ नित्य ज्ञान के समान प्रकाश करने वाला आदित्य के समान वर्ण है जिसका नीत तो नित्य ज्ञान के समान प्रकाश करने वाला कौन वर्ण प्रकाश कौन hmm. नित्य चेतन प्रकाश का प्रथमा वर्णन भी प्रथमा है तो नित्य ज्ञान के समान प्रकाश करने वाला कौन वर्ण किसका वर्ण आदित्य का आदित्य का तो नहीं आदित्य का नहीं आदित्य के समान नित्य ज्ञान के समान प्रकाश करने वाले आदित्य के समान वर्ण है जिसका तो अब इसको फिर समझेंगे नित्य ज्ञान के समान प्रकाश करने वाला वर्ण किसके समान आदित्य के समान वर्ण है तो ध्यान देंगे उसने जो विराट रूप का श्री कृष्ण ने दर्शन कराया है तो दीवी क्या है कि हाँ की आकाश में यदि हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो शायद ये कांति उसके बराबर हो जाए संभावना तो की गई है वो जरूरी नहीं है यदि सूर्य में युग का एक सहस्त्र सूर्यों का उदय हो तो भी श्री कृष्ण के जो श्री विग्रह की क्रांति है भगवान के शरीर की जो क्रांति है उसकी बराबरी नहीं हो पाएगी तो भगवान की भी तो प्रकाशित करती है नहीं से हमारी बात को भगवान प्राकट हो जाए तो जैसे सूर्य के प्रकाश के उसमें चमकती है ना तो भगवान के जब का प्राकट होगा तो उससे उसमें चमकेंगे नहीं चमके नहीं। चमकेंगी सूर्य सूर्य चमकता सूर है ना सूर्य सूर्य चमकता है सूर्य के प्रकाश से तो कुछ दिखाई दे रहा है तो सूर्य प्रकाश करने वाले भगवान तो यहाँ प्रकाश जो है उनके शरीर से लिया जा रहा है है ना सभी तो क्या है की आँखें भी नो तो क्या है की आँखें भी किसी किसी की कि जो है काम नहीं करती है सूर्य को आप, देख सकते हैं आप खोल करके सही भगवान दर्शन दे तो कठिनाई होती कभी कभी बहुत तीव्र प्रकाश होता है लेकिन जो भक्तों के लिए बहुत सौम्य होता है देख सकते हैं तो तो यहाँ पर क्या है नित्य ज्ञान के समान प्रकाश करने वाला आदित्य के समान वर्ण है जिसका किसका भगवान का भगवान का मतलब भगवान के श्री विग्रह शरीर का भगवान का कार्यारूंगा भगवान के संश्लेषण, ठीक है अब कंसी लगाएंगे क्या दीदी mm. क्या था दीदी मतलब कांति, वो प्रकाश या कान्ति उसके हो सकती है ऐसा हाँ तो सोफाधिक जब ईश्वर लेते है ना तो जी ईश्वर तो मायाऊ का जी वाला है तो उसका जो है श्री कृष्ण है तो भी हैं, समान प्रकाश करने वाला आदित्य के समान वर्ण है जिसका आदित्य श्री कृष्ण का तो कृष्ण का साजा कृष्ण सल्य का है ना कृष्ण है। सलीर का नित्य ज्ञान के समान प्रकाश करने वाला आदित्य के समान वर्ण है जिसका उसे क्या कहेंगे आदित्य वर्णन अब वो कैसा है, है की यहाँ पर मोहरा मो रूप, मो रूप अंधकार से पर अंधकार से पर तो मोरूप अंधकार से पर मो रूप अंधकार कैसा अज्ञान रूप अज्ञान रूप कौन है मोह अंधकार अज्ञान रूप मोह अंधकार से पर तो एक तो भाष्य प्रकाश ने ऐसे लगाया जैसे मैं बोला ना श्री कृष्ण के शरीर को लेकर और दूसरा ऐसा लगाया है उसमें अच्छा जब पहले हमने क्या बताया नित्य ज्ञान के समान प्रकाश करने वाला आदित्य के समान वर्ण तो है समान प्रकाश करने वाला बताया है ना नित्य चैतन्य के समान प्रकाश करने वाला जब सोपाधिक में घटाएंगे निर्वाधिक में घटाएंगे तो अर्थ हो फिर ऐसा करना पड़ेगा चैतन रूप प्रकाश क्या आदित्य के समान नित्य चैतन्य रूप प्रकाश वर्ण है जिसका नित्य चैतन्य रूप प्रकाश अब ध्यान देना फिर जब परमात्मा के स्वरूप में घटाएंगे ना निरुपाधिक नहीं तो नित्य चैतन्य का नित्य ज्ञान तो नित्य ज्ञान को ही वहाँ प्रकाश मानना पड़ेगा नित्य ज्ञान को ही क्या मानना पड़ेगा जब निरपाधिक स्वरूप में घटाएंगे तो नित्य ज्ञान रूप प्रकाश और प्रकाशी वर्ण है प्रकाश ही क्या है नित्य ज्ञान रूप प्रकाश नित्य ज्ञान ही प्रकाश है प्रकाशी वर्ण है। और किसके समान आदित्य के समान आदित्य का प्रकाश इन, इन इन इन पदार्थों तो को प्रकाशित कर रहा है हैं? और वो क्या है वो घटाधि विष्णुओं को घी बना रहा है ठीक है तो ऐसा दोनों प्रकार से भाषा प्रकाश में लगाया है पहले वाला उसे श्री कृष्ण के विग्रह में घटता है दूसरा वाला निरुपाधिक आत्मा में घटता है तो आदित्य के समान नित्य से रूप ज्ञान ही वर्ण है जिसका उसे क्या कहेंगे आदित्य मान नाम दोनों प्रकार से लगाया ठीक है तो वो क्या है स्वरूप को लेंगे तो भी अज्ञान रूप पर रहता है पहले वाला हाथ इसलिए घटाया कि वो जीवी आया था ना क्या है की सूर्यमंडल में होने वाले है सूर्य में रहने वाले, में रहने वाले ऐसा तो निषद तो में आया है उनका सुवर्ण के समान कानी वर्ग ऐसा ऐसा अब देखेंगे तो अनुचितन की उनका चिंतन करते हुए उनका स्मरण करते हुए उनको ही प्राप्त होता है इस प्रकार पूर्व के साथ ही संबंध होता है इस संबंध होता है प्रयाण काले मनता चले नक्त मध्य सम्यक यहाँ पर एक प्रश्न बन गया था लिया था ना प्रयाण काले का बीओसी चल रहा है यही चल रहा है प्रयाण काले वाला ही चल रहा है अंध काले का मामेव स्मरण ऐसी वही चल रहा है सूर्य मंडल में वर्तमान वो एक ऐसा है ना सूर्य मंडल में जो विद्वान है वो यही श्री कृष्ण अपने को ही कह रहे हैं की परमात्मा विद्वान है कृष्ण ऐसी पूर्व मंडल में भी वही भगवान विद्वान है जिसमें नारायण वही श्री कृष्ण इस दृष्टि से कहना है प्रयाण यहाँ पर क्या है मनसा अचलियना चेक करना क्या मनसा अचल अचल चले नमसा नहीं करना चला है मन मन इतना नहीं होता है किंचन मन से प्रयाण काले मनसा भक्त्या अचलना भक्तियान स्रुवो ध्रुवो मध्ये आवेश्य सम्य सह तं पर उपैति दिव्यम सह अन्य उपैति से देख लो क्या है ना नीचे तो तो क्या स्थम है ना तो क्या सह क्या सह और वह क्या भक्तुक्तुक्त प्रयाण काले योग बलन अचलन मनसा फिर देखेंगे क्या सह क्या सह भक्तिया प्रयाण काले योग बलन अचलन मनसा भ्रुवो मध्ये प्राणम सम्यक आवेश मध्ये प्राणम सम्यक आवेश दिव्यम तम परम पुरुषम उपयति उपहेती एवं ऊपर है ऊपर किनारी होगा तम दिव्यम परम पुरुषम एवं उपयती तम दिव्यम परम पुरुषम एवं उपयी लगाइए चार सहा और वाह जो ऊपर जिसको बताया है ना वही साने वह भक्ति से युक्त होकर, भक्ति से युक्त होकर के के के भगवान प्रति से से से प्रेम युक्त युक्त होकर होकर और वह भक्ति प्राण काले मृत्यु काल में मृत्यु काल में योगक बलैन योग बल से अचल मन के द्वारा योग बल से कैसे अचल मन के हाँ योग बल से अचलेन मनता अचल मन से योग बल के द्वारा अचल मन से ध्रुवो मध्य की ध्रुव के, के मध्य में, में को के, इस्थिर करके, इस्थिर करके प्राणों को सम्यक स्थित करके ध्रू के मध्य में या आज्ञा चक्र में प्राणों को सम्यक स्थित करके स्थित करके हो गया प्राणों को सम्यक स्थित करके दिव्यम क्या था दिव्यम उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है परम पुरुषों की तय की उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है प्रयाण काले का है ना तो प्रयाण काल में यहाँ प्राणों को स्थिर करके फिर क्या करना है, है।, है, है। अच्छा। तो यहाँ प्राणों को ले जाना और चिंतन करते हुए ऐसा अब देखेंगे प्रयाण काले का मरण काली मरण काल आ गया ना अब देखेंगे मनसा अचलेन अचलेन का चलन वर्जित चंचलता से रही भक्तिया युक्त भक्तिया करते भक्तिया युक्त है या भजन को कहते हैं भक्ति भजन को क्या कहते हैं भक्ति तयायुक्त है तया कर भक्त्या भक्ति से युक्त योगक बलेन यु... क्या योग योग है यहाँ पर योगक बने योग से बने की बलम, बलम हाँ बलम होना चाहिए योग से बलम योग बलम बलैग से बलम योग पुरुष समाज योग का बल क्या योग और योग और क्या है तो बताते हैं ना संस्कार परिचय समाजी जन्म संस्कारों के संग्रह समाधि से जन्म संस्कारों के संग्रह से जन्म चित्त की स्थिरता रूप योग बल ध्यान देना समाधि का क्या मतलब है यहाँ पर चित्त का समाधान है ना चित्त का समाधान है चित्त को परमात्मा में कार्य करना है चित्त को परमात्मा में लगाना है तो परमात्मा में चित्त को लगाना ही क्या है समाधि परमात्मा में लगे हुए परमात्मा में चित्त को लगाना समाधि है तो उस चित्त की, उस समाधि से क्या होते हैं संस्कार तो संस्कार कैसे उन संस्कारों के कारण बार बार व्यक्ति भरी चित्त लगाता है जैसे संस्कार होते हैं वैसी प्रवृत्ति होती है तो संस्कारों से उन संस्कार उस समाधि से क्या होते हैं संस्कार अब वो संस्कार प्रचय करते हैं कि संस्कारों का समूह संस्कारों का संचय समाधि से जन्म क्या होगा संस्कारों का संग्रह और जब भू संस्कार हो जाएंगे संस्कारों का संग्रह हो जाएगा तो संस्कार से संग्रह से जन्म क्या हो जाएगी चित्त की स्थिरता क्या होगी चित्त की स्थिरता और स्थिरता हो जाएगी समाधि का अर्थ है यहाँ पर आत्मा में चित्तू लगाना है तो समाधि से जन्य संस्कार के संग्रह से जन्म समाधि से जन्म क्या संस्कार का संग्रह और उस संस्कार के संग्रह से जन्य चित्त की स्थिरता वो योग बल क्या है चित्त की स्थिरता तो साधक के लिए सबसे बड़ा बल यही है शारीरिक बल का कोई मूल्य नाम में नहीं है चित्त की स्थिरता जो है ना यही सबसे बड़ा बल है इसी ऐसी सब काम बनता है साधक का अविद्या इसी से मरती है ना अविद्या को उसी से मर सकता है शारीरिक बल से तो विद्या पकड़ में ही नहीं आएगी प्रशन करती रहेगी तो यहाँ देखेंगे चित्त की योग वल। तेने तेन योगा बलेन और योग बल, और संयुक्त अब बताते हैं कि पहले हृदय कमल में चित्तम चित हृदय कमल में चित्त को बसमी करके हृदय कमल में चित्त को स्थिर करके समझ लेना हृदय कमल में चित को, को स्थिर करके हृदय कमल, कमल में भगवान का ध्यान करना है तो वहां चित्त को लगाए हृदय कमल में चित्त को स्थिर करके हृदय कमल में में चित्त स्थिर होगा ध्यान रखना हृदय कमल में में चित्त को स्थिर करके तरह इसके पश्चात नाट्य की ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाने वाली नाड़ी से हृदय से कुछ नाड़िया ऊपर ब्रह्मरंदती है हृदय है ना यहाँ से कुछ नाड़िया ऊपर कहाँ जाती है ब्रह्मर में जाती है तो क्या है की ऊपर जाने वाली नाड़ी के द्वारा ऊपर जाने वाली नाड़ी के द्वारा क्या है कि भ्रू के मध्य में प्राणों को स्थिर प्राण। को नाड़ी वगैरह स्पष्ट मालूम हो जाता है की तो तो प्राण को इस नाड़ी से ऊपर ले जाना है नाड़ी भी मालूम हो जाती है उनको और यहाँ पर हृदय कमल में ध्य में चित्र को एका दे करके उसके पश्चात तथा करते उसके बाद ऊपर जाने वाली नाड़ी के द्वारा ध्रुव मध्य की दोनों ध्रुव के मध्य में प्राण को स्थिर करके प्राण को स्थापित करके यहाँ एक शब्द आया भूमि जय है इसका लिख लोग अर्थ है आसन जय क्रमेण आसन जो होना चाहिए आसन जय समझते हो कि लंबे समय तक एक ही आसन पर बैठे रहना लंबे समय तक एक आसन पर बैठे रहना ये नहीं कि छुट्टी है पढ़ाई का दिन नहीं है कुछ करना नहीं तो कहीं घर घूम रहे कहीं घूम रहे कहीं घूम रहे ये सब नहीं है बैठने का अभ्यास साधक का चाहिए चार दस बीस घंटा जितना बैठ सके बैठा रहे इसी आसन तो ये जय के क्रम से आसन जैसे क्रम से तो पहले क्या होगा आसनजय होगा इसके बाद आसनजय होने के बाद इंद्री होगा इंद्रियों पर विजय होगी मतलब शत्रु आदि इंद्रियों पर विजय होगी फिर प्राण पर विजय होगी फिर मन पर विजय होगी तो ये आसन ये क्या भूमि जय का क्रम भूमि जय का क्या असंजय आसंजय का क्रम क्रम समझते है असंजय होगा फिर इंद्रिय इंद्रिजय फिर प्राण जाए और फिर मन मनो फिर मन पर होगी तो है कि भूमि जय क्रम से ऐसा लगाना अन्वय सागर रहेंगे पूर्वम पूर्व में हृदय कमल में ध्य चित्त को एकाग्र करके ध्यम चित्त को एकाग्र करके और फिर भूमि जय क्रमेण यहाँ लाना भूमि जय आसन के क्रम से तथा मध्य में प्राणों को सम्यक स्थापित करके प्राणों को सम्यक स्थापित करके तो यहाँ पर सम्यक का अप्रमत्ता सन मतलब सावधान होकर सावधान हो, कर, हो करके प्राणों को स्थापित करके है एवं बुद्धिमान योगी इस प्रकार बुद्धिमान योगी है ना इस प्रकार ऐसा बुद्धि ऐसा बुद्धिमान बुद्धिमान योगी योगी ऐसा कर सकता है कविम पुराणम इत्यादि लक्षणम कविम पुराणम इत्यादि लक्षण वाले उस परम पुरुष को प्राप्त होता है लेके प्राप्त होता है न? न? उसको प्राप्त होता है या उसको जानता है उसको प्राप्त होता है ऐसा कर लेना करते दिव्य ज्योतनात्मक ज्योतनात्मक है यहाँ पर प्रकाश स्वरूपम या चैतन्य स्वरूपम ऐसा कर लेना प्रकाश स्वरूपम या ज्ञान स्वरूपम ऐसा कर लेना उसको प्राप्त होता है तो ऐसा अभ्यास करना चाहिए अभ्यास है तो मत से समय भी हो जाएगा काम पहले से ऐसा अभ्यास रखना चाहिए धन्य तो बहुत जरूरी है आसन दे तो जरूरी है ज्यादा से ज्यादा समय बैठना चाहिए हाँ तो ये, ये है ना करने का अभ्यास बताया गया भगवान बता रहे हैं अभ्यास लोग बोलते हैं वेदांत वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है बहुत लोग कहते हैं कि भगवान पागल है गया तो सब बता रहे बता रहे हैं को तो बता रहे हैं तो को नहीं करना है तो भगवान के पास रहने वाला ज्ञानी नहीं तो है ब्राह्मणों वेद उदान आदि विशेषण विशेष अभिधानम करो थी भगवान यहाँ देखेंगे पुनः अपनी भगवान है ना पुनः अपनी भगवान की फिर भी श्री भगवान फिर भी भगवान वक्ष माणायन आगे कहे जाने वाले उपाय से आगे कहे जाने वाले उपाय से प्राप्ति होने योग्य योग से ना आगे कहे जाने वाले उपायों से प्राप्त प्राप्त अर्थ कर लेना फिर भी भगवान आगे कहे जाने वाले उपायों से प्राप्त आगे कहे जाने वाले उपायों से प्राप्त कौन है ब्रह्म और इसका एक विशेषण ब्रह्म का और है वेद विदु वदन आदि विशेषण विशेष वेद विदु वदन, वन वेद वेत्ताओं के द्वारा वदन करते कथन, करताओं के द्वारा कथन आएगा ना आगे यह वेद विदो वदन वेद विदो हाँ तो वही है तो वेद विध वन आदि विशेषणों के वेद विधवन आदि विशेषणों के द्वारा या वेद विध वन आदि विशेषणों वाले विशिष्ट विशेषण वाला कौन होता है विशेष या ये विशेषणों से विशिष्ट वेद विधवन आदि विशेषणों से विशिष्ट वेद विधवन आदि विशेषणों से विशिष्ट अथवा कहिए कि वेद विदो वदंती इत्यादि से कहे गए इत्यादि से कहे गए विशेषणों से विशिष्ट इत्यादि से विशिष्ट लग जाएगा वेद विदंती इत्यादि से कहे गए विशेषणों से विशिष्ट करोति अभिधानम ब्रह्म का करते हैं है। प्रति का प्रतिस्पादन करते हैं ऐसा हो जाएगा हाँ मतलब ये ऐसा है कि समझाने के लिए इससे जानने के लिए इससे ऐसा समझे न प्राप्त ये ऐसा कुछ कर लेगी अर्थ लगाएंगे ले पूरा भी भगवान फिर भी भगवान आगे कहे जाने वाले उपाय के द्वारा प्राप्त या कर लेना फिर भी भगवान आगे कहे जाने वाले उपायों के द्वारा प्राप्त करने योग्य या प्राप्त तथा वेद विदोवती इत्यादि से कहे गए विशेषणों से विशिष्ट ब्रम्य का प्रतिपादन करते है। हैं ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं आगे। देखो। यद यद चरंती चरंती वेड़ वेड़ यद यद पदं क्षरक्षर वेद विद वह वीतरागा ब्रह्मचर्य चरती पदं संग्रहेण वेद, विदाह, यद वेद, वेद वेद अक्षरम वेत्या जिसे अविनाशी परमात्मा का प्रतिदन करते हैं क्रिया उत्तर वेद वेद वेद, वेत्ता विद्वान जिस अविनाशी परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं गा यतयासंति राग रहित सन्यासी राग रहित यति जिसमें प्रवेश करते हैं राग रहित यति ये प्रवेश करते हैं जिसमें वो अविनाशी परमात्मा है ना राग रहित यति जिसमें प्रवेश करते हैं यद इच्छनता ब्रह्मचर्य चरंती जिसकी इच्छा करते हुए भक्त में आया है जिसको जानने की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जिसको जानने की इच्छा करते हुए गुरु की समिति में ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जिसको जानने की इच्छा करते हुए गुरु की संधि में साधक साधक का पालन करते हैं जिसको जानने की इच्छा करते हुए मतलब जिस पद को जानने की इच्छा करते हुए पद करते हैं प्राप्त जिस पद को या जिस प्राप्त को जानने की इच्छा करते हुए साधक गुरु की समिति में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तेरे लिए तेरे लिए उस पद को पद करते यहाँ पर प्राप्त तेरे लिए उस पद को या तेरे लिए उस प्राप्त को संक्षेप से कहूंगा वो प्राप्त कहूंग अक्षर परमात्मा कि तेरे लिए प्राप्त अक्षर परमात्मा को संक्षेप से कहूँगा लगाइए यद यद अक्षरम है ना तो अक्षरम को बताते हैं नष्ट रथिति अक्षरम जो नष्ट नष्ट नहीं होता इसे अक्षर कहलाता है तो अक्षर का क्या हुआ अविनाशी अविनाशी परमात्मा परमात्मा वेद वेदा करे भी आ है कि वेदार्थ को जानने वाले, वाले वेद को जानने क्या मतलब है कहें वेदार्थ को जानने वाले ऐसा, केवल वेद को कर अक्षरकार की ब्राह्मणा अभिवरण की हे गारग ब्राह्मणा कर ब्रह्म व्यक्ता ब्रह्म व्यक्ता पूर्व में कहे गए इस अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं अभिवदंकी कर करते हैं हे गार्गी ब्राह्मणा करे गए इस अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं इसी सुखी लगाइए न छर अक्षरम इस प्रकार है क्षर हो गया अविनाशी परमात्मा वेद वेदा कर करवा इतर अश्रमगार भी ब्राह्मणाभिवरण ऐसी सूक्ति है, ऐसी क्या है अक्षर की स्कोप आ गया है परमात्मा को ठीक है इसको बताने के लिए क्यूँकी ऐसी अक्षर पर हुआ ज्ञाती परमात्मा और देखेंगे अस्थूल अनलुम इत्यादि वचन या अस्थूलम अनुरुम इत्यादि वचन सब विशेष निवर्त कत्व सभी विशेषणों का निराकरण करके परमात्मा को कहते हैं सभी विशेषणों का निराकरण करके परमात्मा को कहते हैं या सभी विशेषणों से रहित परमात्मा को कहते हैं जैसे स्थूलम जब परमात्मा को कहा जा जाए स्थूलम तो इसका मतलब हुआ स्थूल नहीं है तो, कौन नहीं। तो जा नहीं। उसमें कौन सा विशेषण में स्थूल स्थूलम कहा जाए वह स्थूल नहीं है इसमें कौन सा विशेषण में स्थूल और जब कहा जाए तो कौन सा विशेषण नहीं है अनु कहा जाए इसका मतलब वह अणु नहीं है तो उसमें अणु विशेषण में स्थूलम अनुम सत्व विशेषण नहीं अदीर्घम उसमें दीर्घत्व विशेषण नहीं है अलोहितम उसमें लोहित विशेषण नहीं है ऐसा तो तो इस प्रकार सभी विशेषणों से रहित परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं प्राप्त वो सत्याम सत्या सम्यक दर्शन प्राप्त सत्यांग को जोड़ा है ना भाष्यकाल ने यथ यथयाथया कर सोता है यत्न करने के स्वभाव वाले भाष्यकाल ने क्या कर दिया सं कि बीत राग का अर्थ क्या है लगाइए कि बीत रागा का अर्थ है विगत राग एध्या विगतो रागो जिनसे राग निकल गया है जिनसे राग निकल गया है जिनसे राग समाप्त हो गया है उन्हें क्या कहते हैं बीत राग की बीत की बीत राग सम्यक के प्राप्त होने पर या दर्शन करने ज्ञान या साक्षात्कार सम्यक ज्ञान के प्राप्त होने पर या साक्षात्कार के प्राप्त होने पर गीत राग जिसमें प्रवेश कर जाते हैं जिसमें प्रवेश कर जाते हैं अच्छा यदो ब्रह्मचर्य लेना है अक्षरम ये क्या लेना है और जिस अक्षर को क्षमता है ना तो ज्ञातुम की वाक्य शेषा अः वाक्य का शेष भाग है इसे जोड़ के अर्थ करना चाहिए जो ज्ञातु श्लोक में नहीं कहा वाक्य का जोड़ा है ना क्या तो यद अक्षर हम व्याकुमें चिंता है और जिस अक्षर को जानने की इच्छा करते हुए जिस अक्षर को जानने की तो व्या वाक्य का शेष भाग है अर्थात इसको जोड़ करके वाक्य करना चाहिए तो जिस अक्षर ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हुए गुरु का गुरु की सन्निधि में या गुरु की सन्निधि में ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा सत्य कदम गुरु की सन्निधि में हम लोग में का पालन किया जाता है तथ्य ते पदम तथ्य ते पदम और तथ्य लेना है अक्षराक्षम तब से क्या लेना है हाँ अक्षराक्षम वा अच्छा वाला पद पद का पदनी पद्मी का अर्थ है यहाँ पर प्राप्त करने योग्य जानने योग्य अर्थ होता है पर प्राप्त करने योग्य है ना पद्मी का अथ प्राप्त करने योग्य जानने योग्य प्राप्त करने योग्युगम संग्रहण संग्रह कार्य संक्षेता मतलब उसके लिए संक्षेप से कहूंगा उस प्राप्त को संक्षेप से आगे बताएंगे उपाय भी बहुत बताएंगे बाद में ओमित पैसा इसमें आया है क्या कर जाएंगे नहीं इसमें नहीं है इसमें आया है अच्छा ता और देखेंगे प्राप्त होने पर जिसमे प्रवेश कर जाते हैं जिससे अभिन हो जाते हैं जिससे अभिन हो जाते हैं नदी समुद्र में प्रवेश कर गयी मतलब नदी समुद्र से अभिन हो गयी अब देखेंगे ये प्रश्नों की प्रश्नोपनिषद का वाक्य है प्रायो हावित भगवान मनुष्यतु प्रायणान्तम ओंकार लगाइए ये सत्य काम पूछ रहा है भगवान भगवान हे भगवान ये, ये संबोधन है पिपलाद मार्फी से सबसे काम पूछता है की हे भगवान सा यो हावई सर्व मनुष्य जो वह जो हा प्रसिद्धि अर्थ में है वह जो साधक उन मनुष्यों में वह जो साधक सर्वनुष्यसु है ना भगवान अलग है सर्व मनुष्यु उन मनुष्यों में सा यो वह जो साधक हा वही प्रसिद्ध अर्थ में भगवान उन मनुष्यों में जो वह साधक प्राणांतम करते जो मृत्यु पर्यंत ओंकार ओंकार तो का ध्यान करता है मृत्यु पर्यंत जो साधक किसका ध्यान करता है ओंकार का ध्यान करता है सा कटम वे वह उसके द्वारा किसके द्वारा ओंकार में ध्यान के द्वारा ओंकार के हाँ किस लोग को जीत लेता है वावी तो प्रसिद्ध ऐसा समझ लेगा की वह साधक किस लोग को जीतता है इस इति इस प्रकार किसने पूछा है काम में सात सातमय हो वात सात लेना पिपलाद मारसी ने तस्मय लेना है काम को सत्यकाम सत्यकाम को कहा सत्यकाम सत्यकाम परम चा परम चा ब्रह्म यद ओंकार सत्यकाम जो ओंकार है एकद परम चा परम ब्रह्म ये सत्यकाम यद ओंकारा जो ओंकार है एक तद वही का सैया ओंकार ही परम ब्रह्म तो क्या परम ब्रह्म ये परम ब्रह्म है और अपरभ ब्रह्म है तो परम ब्रह्म क्या हो गया उसका अर्थ और अपर ब्रह्म में क्या हो गया वो जो ओम लिखा जाता है ना उसका प्रतीक सब सब जो उसका प्रतीक है शब्द क्या हो गया अपर ब्रम्म और उसका अर्थ जो निर्विशेष परमात्मा है वो क्या हो गया पर ये परम ब्रह्म और जो ओंकार है वह पर और अपर ब्रम्म है इसी उपक्रम इस प्रकार आरम्भ करके या पुनः एक ओम न एवं वक्षेण परम पुरुषम अभिध्यायीत यहान एक वक्षेण पुनः जो ऋत्रेण ओमण तीन मत्रा बाले ओम इस अक्षरसेमतीन अक्षरण तीन मात्रा वाले ओम इस अक्षर से ही अक्षरसेकार मकार तीन मात्रा वाले ओम इस अक्षर से अक्षरसे एतम परम पुरुषम पुरुषतमित इस परम पुरुष का अध्ययन करता है जो पुनः तीन मात्रा वाले ओम के द्वारा ही एतम परम परम पुरुषम इस पुरुष का करता है इत्यादि वचन के द्वारा इत्यादि वचनों के द्वारा इतना ही लिखा है नश्मो के अच्छा अब फिर कटक में ले जा रहे हैं इत्यादि वचनों के द्वारा अगे देखेंगे अन्य धर्मांत अब की परमात्मा धर्मात अन्यत्र की धर्म से अन्य है धर्म से भिन्न है या धर्म से विलक्षण है परमात्मा क्या धर्म से धर्म तो पूर्ण का नाम है परमात्मा को परमात्मा धर्म से भिन्न है अधर्मात अन्यत्र की धर्म से भिन्न है या धर्म से विलक्षण है क्या कन्म को करेंगे क्या अन्य धर्म अन्य अधर्मात् उपक्रम इस प्रकार आरम्भ करके सर्वे वेरा संपूर्ण देव जिस प्राप्ति का वर्णन करते हैं पदम कर खे पर प्राप्त या ये परमात्मा का वर्णन करते हैं क्या सर्वादी और सभी तप जिसका तब जिसका प्रतिपादन करते हैं, हैं। प्राप्त जिसको बताया जा रहा है यद क्षण को ब्रह्मचर्य करती जानने की इच्छा करते हुए गुरु की समिति में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं सत्य कदम तेरे लिए उस अवकुर संक्षेप ऐसी कहता हूँ संक्षेप से कहते हैं क्या, है. क्या, है? इत्या... क्या पहले इत्यादि ना बचने वो वचन कहाँ का प्रश्नों के और फिर फिर ये इत्यादि वचनों के द्वारा इत्यादि वचनों के द्वारा क्या अन्वय है सरस ब्रम्हणो वा सूपण के साथ इत्यादि वचनों के द्वारा पर का वाचक होने से पर ब्रह्म का वाचक कौन है ओंकार इस वाचक होने से तथा प्रतिमा की तरह प्रतीक रूप होने से प्रतिमा क्या है भगवान का प्रतीक है तो ओंकार तो तो तो भी क्या है भगवान तो तो का प्रतीक है कि पर का वाचक रूप होने से क्या प्रतिमावर् प्रतीक रूप से प्रतिमा की तरह प्रतीक रूप होने से परम का वाचक होने से तथा प्रतिमा की तरह प्रतीक होने से प्रतिमा की तरह होने से कौन सी वाचक कौन है ओम मध्य मध्यम बुद्धि नाम मध्य बुद्धि वाले और मध्यम बुद्धि वाले नहीं मंद बुद्धि वाले, हाँ, तो वाले और मंद तो मिंद बुद्धि है मंद बुद्धि वाले और मध्यम बुद्धि वाले साधकों के लिए परम्ह की प्राप्ति के साधन रूप से परम ब्रह्म प्राप्ति साधन पर साधन रूप से <Sessy> कहे, कहे गई ओंकार की, की जो उपासना कालांतर में मुक्ति फल देने वाली कही गई है कालांतर में मुक्ति फल देने वाली अक्सर इसको कर देने देखे ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णम्स पूर्णम आदायान